राष्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शेक्षिक प्रावध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तु थे नन्य मुन्नों के लिए ध्वनी कारिक्रमों की शंखला शिशु जगत, शिशु जगत में आज सुनते हैं कारिक्रम गर्मी� बहुत पुरानी बात है, दो बहने थी, सोना और रूपा, दोनों अपने माता पिता के साथ एक गाउं में रहती थी, गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी, अकर बकर बंबे वो, असी नबे पूरे सौ, सौ में लगा धागा, शोर निकल के, के भागा अब तेरी बारी है तेरी अब तेरी बारी है तुम सुनाओ तुम सुना अच्छा ठीक है मुझे तो कहानी आती है तू कहानी सुना दो भाई अच्छा ठीक है गर्मी का दिन था एक कौआ प्यासा था घड़े में पानी थोड़ा था कौआ लाया कंकड़ घड़े में डाले कंकड़ पानी आया ऊपर कौवे ने पिया पानी कदम हुई कहानी भई कौवे ने तो पानी पी लिया पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है हां प्यास तो मुझे भी लग रही है हूं वो सामने घड़ा रखा है चलो वहां चलकर देखते हैं हां चलो चलो वहां चलो, पानी चलो, होगा चलते हैं सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था दोनों बहुत खुश हुईं रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई कौन है दीदी कौन है दीदी अम्मा जी हुँ? मैं हूं सोना और यह है मेरी बहन रूपा अम्मा जी हमें बहुत प्यास लगी है हम थोड़ा पानी पी लें हां हां क्यों नहीं पी लो पानी बच्चों पानी पी लो ढक्कन ठीक से लगा देना पी लिया पानी <laughs> प्यास बुझी हां बहुत ठंडा हा? पानी था <laughs> लेकिन अम्मा आप आप कौन है मैं मैं एक मौसम हूं मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है पर मैं अपने साथ तरह-तरह के फल भी लाती हूं जैसे खरबूजा तरबूज खीरा ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूं अह कौन आप नहीं समझे नहीं नहीं अच्छा तो फिर यह पहेली सुनो लंबे दिन और छोटी रातें पंखा झलती होती बातें लम दिन भर पंखा चलते हैं और सारा दिन पानी भी पीते हैं हम ऐसा मौसम ओ ओ अब गर्मी।, गर्मी अम्मा है अब बिल्कुल ठीक समझी मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूं गर्मी अम्मा आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता सीधी सी बात है सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी हां जब होली आती है हां तो गर्मी भी तो लगने शुरू हो जाती है शुरू हो जाती है हां अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है भाई मेरे मौसम में गर्मी ही तो लगती है चलो ऐसा करते हैं आ, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं ठीक है हां चलो आ, चलते हैं चलो सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं इतने में पेड़ से दो आम गिरे अरे ये क्या गिरा मैं देखती हूं तुम लोग यहीं बैठो वहां दो आम गिरे थे बच्चे भी दो और आम भी दो लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए अम्मा आप क्या छिपा रही हैं अब... अम्मा ये आपके हाथ में क्या है <laughs> मेरे ही मौसम का एक फल है दिखाऊंगा दूंगी तुम्हें दूंगी पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा उसका नाम।, नाम।, नाम सोचो मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है खट्टा मीठा रसदार फल तो जो स्वाद है पसंद है सबसे अच्छा भी है कौन सा फल कौन सा फल नहीं समझी नहीं अच्छा तो फिर सुनो खट्टा है पर नींबू नहीं खट्टा है पर नींबू नहीं।, नहीं मीठा है पर गुड नहीं हरा हरा है ककड़ी नहीं हरा हरा है ककड़ी नहीं पीला हो जाता है संतरा नहीं फल है ये रसवाला फलों का ये राजा है, है ये का ये राजा झट से तुम बोलो ये क्या है झट से तुम बोलो ये क्या है बोलो ना आ आ तुम तो बड़ी समझदार हो hmm? आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो चूसकी ले लो आइस बच्चों मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो बर्फ के गोले खाते हो है ना कुल्फी भी खाते हो ना अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो अरे ना? कोई खाने को दे तब ना <laughs> अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ और हां ये आम तो लेती जाओ अम्ना, अम्ना, अम्ना, अम्ना। लाओ अम्मा लाओ बाबा लो गर्मी अम्मा आप बहुत अच्छी हैं तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूं <laughs> गर्मी अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख मोहिनी राव कलाकार वीना होरा बाबला कोचर आरती और तुशिता संगीतकार विनोद शर्मा ध्वनिंकन दीपक पांडे ध्वनि संपादन वंदना हरिमर्दन निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और संजय सक्सेना तथा निर्माण एवं प्रस्तुति Ramesh Rani Sherma